गीता तत्वचिंतन योगारूढ़ोचते दो सौ उनसठ सन्यास और योग एक प्रथम श्लोक में सन्यासी और योगी का समान लक्षण बतलाते हुए कहा गया कि दोनों के दोनों अपना कर्तव्य कर्म करते हैं और कर्म फल को अपने कर्मों का आधार नहीं बनाते ऐसे व्यक्ति को चाहे सन्यासी कह लो चाहे योगी अब यहाँ पर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि जिसे सन्यास कहते हैं उसे उसी को योग भी समझना चाहिए हम पूर्व में सन्यास और योग शब्दों का अर्थ देख चुके हैं सन्यास का संबंध सांख्य योग से है और योग का कर्म योग से जब सांख्य योग की सहायता से साधक अपने शरीर इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में करतापन का भाव मिटा देता है तथा उस परम तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव करते हुए जीवन यापन करता है तो वह संन्यास की स्थिति है इसी प्रकार जब वह ममता और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता हुआ उसका फल भी अपने लिए नहीं चाहता और उसे ईश्वर समर्पित कर देता है तो यह योग की स्थिति हुई दोनों ही स्थितियों में साधक आत्मनिष्ठ अथवा ईश्वरनिष्ठ हो स्थित रहता है उसमें मैं और मेरा को लेकर कोई संकल्प नहीं होते इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसे सन्यास कहा जाता है उसे तू योग ही समझ दोनों में कोई अंतर न कर श्लोक के उत्तरार्ध में बतलाया कि जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वह किसी भी दशा में योगी नहीं हो सकता संकल्प अंतकरण की वह वृत्ति है जो अहम मम से जुड़ी रहती है फलस्वरूप राग द्वेष ही संकल्प का आधार हुआ करता है जहाँ राग द्वेष है वहाँ बुद्धि की समता नहीं होती फलतः योग भी उसके द्वारा नहीं समझता क्योंकि समत्वम योग उच्चते बुद्धि का समत्व ही योग कहलाता है अतएव जो योगी होना चाहता है उसे अपने संकल्पों का अभाव करना सीखना चाहिए और यही शर्त संन्यास की भी है इसलिए संन्यास और योग दोनों को एक रूप बताया गया है दोनों में मन स्थिति समान होती है अंतर केवल दृष्टि का होता है सन्यासी जगत को प्रपंचवत देखता हुआ अपनी क्रियाओं के प्रति ऐसी दृष्टि रखता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं वह साक्षी भाव में स्थित होने की चेष्टा करता है जबकि योगी क्रियाओं का कर्तापन और भोगतापन ईश्वर को सौंप देता है और अपने को अपने द्वारा किए गए कर्मों और उनके फलों से असंग मानता है आरूढ़ रोगक्षोर मुनिरण मुच्यते योगाूढ़ व कारण मुच्य योग में आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले मुनि के लिए कर्म को कारण बताया गया है और जो योगा हो गया है उसके लिए कर्मों का उपशम ही शांति पाने का कारण कहा गया है